हरे कृष्णा प्रिय दर्शक जन आज हम आपको बताएंगे और देखेंगे तो हमारा आश्रम जीवन शैली कैसे होते तो बहुत से लोग हमसे पूछते है कि तो वो मुष्टक मंधन अर्थात टकला बनाना इसका क्या आवश्यकता है वास्तव तो में भक्ति में इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन ये एक प्राचीन विधि है वो क्या अनासक्तिक वो साधु का एक चिन्ह, तो केवल हिंदू धर्म में नहीं है तो क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म में भी वो एक चिन्ह है क्योंकि सब बहुत आसक्त मुक्त है खुद का भाव पर तो साधु के लिए दो संभावना है एक है भव खटना ठपआ बनाना है और दूसरा है कभी भी नहीं खटना तो फिर बाल और दाढ़ी बहुत लंबा जाए और वो पूरा जटा हो जाते है। लेकिन हमारी गोड़ या वैष्णव संस्कृति में तो विशेषकर इस्कॉन वही शिलोप्रभुपाद के नियम के अनुसार वो सब ब्रह्मचारी और सन्यासी कम से कम एक बार महीना में थकला बनाते हैं तो एक बार एक सम बाद एक शिलो प्रभपात से पूछे कि वो ऐसे साहब थकला बना क्या क्या अर्थ है तो प्रोप वाला की तो मो क्या अर्थ है स्वच्छता से <laughs> तो वो भी एक है तो अगर दाल नहीं है तो समय नाश नहीं होते वो उसको खोमेंगे तो ऐसे और छोटी भी व्यक्ति इसका सांस्कृतिक नाम है नहीं। शिखा तो इसको रेखना क्या क्या जरूरत है तो शास्त्र में लायक है कि यज्ञ करने के लिए तो शिखा रखना तो हम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे और हमारा परम गुरु शिल भक्ति सिद्धन सरसर ठाकर का व्याख्या है कि शिखा क्या है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा शिक्षा मतलब बंगाली भाषा में शिक्षा का उच्चारण है शिक्षा तो ये शिक्षा या छोटी रखना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अर्थात शिक्षा का चिन्ह है तो ऐसे और एक कारण है और थोड़ा सा दाव रखना चाहिए क्योंकि शास्त्र में लैके कि वो सेवक अर्थात भक्त अगर भक्ति मार्ग से भ्रष्ट होते हैं तो भगवान इतने दयाव है तो उस, वो सेवक का दाव खींच के उसको भक्ति भक्तिपात में वापस लाते हैं तो अगर आप थोड़ा टाकला होते है और दाव नहीं है तो कैसे भगवान हमको पकड़ लेंगे तो कुछ न कुछ बाल रखना चाहिए तो प्राचीन विधि में भारत में तो कहीं लोग खाली एक शिखर या दो तीन चार पांच पांच तक रखते थे लेकिन आज होने के युग में तो खाली एक रखना है और यही छिन्न है कि ये व्यक्ति वैष्णव है क्योंकि साधु समाज में दो प्रकार के संत एक है वैष्णव और दूसरा है मायावादी मायावादी का मतलब जो मानते हैं कि भगवान और जीव एक है सब कुछ एक है भगवान और जीव में कोई भेद नहीं तो इसलिए वे मायावादी बहुत हैं, वो सिर्फ है कि सब कुछ माया है और भगवान भी माया है उनके दूसरा नाम है अद्वैतवादी अद्वैत तो वैष्णव है द्वैतवादी, अद्वैत का मतलब भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है और वैष्णव का मतलब है जो भगवान विष्णु को मानते हैं विष्णु अश देवता वैष्णव का तो शिक्षा रखना चाहिए जिससे लोग समझते, समझते हैं कि ये साधु वैष्णव मायावादी सन्यासी तो पूरा मुंडित होते हैं कुछ भी भाव नहीं रखते हैं सिर का लेकिन वैष्णव ब्रह्मचारी पीहास और सन्यासी है तो पूरा मंडल नहीं हो चाहे तो शीख भी बैठते है और यही छिन्न है कि हम भगवान विष्णु को मानते हैं वही परम सत्य है तो ऐसे धकवा होना का पूरा आवश्यकता नहीं है भक्ति में लेकिन विशेष का साधु जन के लिए अच्छा है वो छिन्न है कि हमारा जीवन पूरा समार्थ थे कृष्ण भक्ति में इतिहास भी रख सकते हैं तो कृष्ण भक्ति में ये तकवा होना अथवा तकवा नहीं होना तो ये uh, सब मुख्य विषय नहीं है मुख्य विषय है हृदय की स्थिति दाव की स्थिति में हृदय की स्थिति अगर हृदय पूरा फ्रेमुथ होते हैं तो तकवा होना अथवा नहीं होना तो ये कोई प्रश्न नहीं है लेकिन एक उदाहरण है कि पुलिसमैन पुलिसमैन का यूनिफॉर्म है तो उससे अन्य लोग समझ सकते यही पुलिस वाला और वे भी ऐसा महसूस करते हैं कि मैं पुलिस हूं तो इसलिए बाइसना शांत संन्यासी और सभी भाई सभी भाईषण तो बाईसनाथ धकला होते हैं चीलाकला कहते हैं कंठी माला, तो माला रखते हैं और वाइशाफ पोषक पहनना है इसका पूरा अपशक नहीं है लेकिन ऐसे वाइशनाथ पोशक रखने से चीला जिला माला, धकला होना शिका रखना तो ये एक वाइशन यूनिफॉर्म जैसे और इसका देखने से सब समझते कि यही वाइशाप है और वे भी महसूस करती मई प्रयास करता हूँ वैष्णव के दास के दास के दास के दास अच्छा है क्योंकि अगर वैष्णव खुश है तो वो वैष्णव या वैष्णव होने वाले जो प्रयास करते हैं वैष्णव होने है। तो उनका व्यवहार और आचरण एकदम आदर्श होना चाहिए आगार साधारण कपड़े पहनने पैंशर्ट पहनना है तो ऐसा महसूस नहीं होते ऐसे पोशाक पहनना है तो उनके व्यवहार आदर्श होना चाहिए तो क्योंकि आगार कुछ कहते हैं जो भाईशाह के लिए उचित नहीं है तो दूसरे लोग निंदा करेंगे तो अच्छा तो है बाइशनाथ के लिए तो बाईसनाथ पोषक धन्यवाद जिला चुलासी नचा है, चुला, है जनसाधारण के लिए जनता के लिए क्योंकि वे देख सकते हैं कि ये एक वैष्णाव है और इनसे हम भगवान के बारे में पूछ सकते हैं तो ये अच्छा है सभी वैष्णव के लिए तो जितने भी संभव है वाइसनाथ पोषक चिलक लगाना जुलसी नाला रखना प्राचीन भारतीय संस्कृति में सब सभ्य उच्च श्रेणी व्यक्ति का चिलक रखना था और चिलक लगाने से सब समस्त थे तो ये कौन से संप्रदाय में वैष्णव तो संप्रदाय का उर्द्व पुनः का मतलब ये भी वैष्णव जिला और दूसरा जो है वो शाहीब जिला तो वैष्णव शाहीब में सिद्धांत में आचरण में बहुत बड़ा अंतर है इसलिए दिखाने के लिए वैष्णव संप्रदाय है तो वाइश पोषक और वैष्णव शिला रखना चाहिए Хорошо.